संवेद्नाँ संवेद्नाँ के पांक के पांक की पंख एक, एक और, और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अनिरुद्ध सिंह से से ऐसी की कुछ गजलें जीवन सुखी बनाने को जीवन सुखी बनाने को सब ताने बाने रखता हूँ अपनी आँखों में सदैव मैं स्वप्न सुहाने रखता हूँ तुमको भाते हैं तो गाओ घिसे पीटे सब गीतों को अपने होठों पर मैं लेकिन नए तराने रखता हूँ माता पिता बहन भाई सब मेरे मन की दौलत हैं। मैं तो अपनी इन आँखों में कई खजाने रखता हूँ हर संकट साहस को मेरे देख बहुत घबराता है सोता हूँ टूटी खटिया पर लठ सिरहाने रखता हूँ मेरे मन के रहस्यवाद को नहीं समझ पाएंगे आप तहखाने के अंदर भी मैं कई तहखाने रखता हूँ मेरी काव्य कला पर कर दें जो निज प्राण निछावर तक ऐसे भी अनिरुद्ध साथ में मैं दीवाने रखता हूँ जीवन सुखी बनाने को सब बाने रखता हूं। अपनी सबों में सदैव मैं सुहाने रखता हूँ वो पहली मुलाकात थी वो पहली मुलाकात थी और क्या था नजर से हुई बात थी और क्या था मोहब्बत में उनकी सदा जिंदगी ये हमें तो हवालात थी और क्या था वो शतरंज का खेल हमसे न पूछो हमारी हुई मात थी और क्या था खटकता है जहनों में बंटवारा अब भी बुजुर्गों की सौगात थी और क्या था अंधेरे घरों को किया मैंने रोशन फकत ये कलम साथ थी और क्या था था तर के ताल्लुक ही अनु लाजिम बस एक बात की बात थी और क्या था एक चिंगारी ने सारा शहर जला दिया बस बात की बात थी और क्या था वो पहली मुलाकात थी और, और क्या था नजर से, नजर से हुई बात थी और, और क्या था तुम्हें गुमान है साहिब क्यों कर तुम्हे गुमान है साहिब मेरा भी भगवान है साहेब हम, हम तुम हैं सौदागर इसके दुनिया एक दुकान है साहेब मुझ पर और नहीं कुछ पूंजी टूटा एक मकान है साहेब दर्पण को मत पत्थर मारो ये सबकी पहचान है साहेब जब बोलूँगा सच बोलूँगा सच मेरा ईमान है साहेब तम अनिरुद्ध जिसे कहते हो वो अच्छा इंसान है साहेब वो अच्छा इंसान है साहेब अभी, अभी आप सुन रहे, रहे थे अनिरुद्ध सिंह सैंगर की कुछ, कुछ गजलें, वाचक स्वर पर, भारती परिमल